एक बार जब स्वाति निश्चिंत हो गई कि पुलिस की गाड़ी बहुत पीछे रह गई है तो स्वाति ने तुरंत ही उत्साहित होते हुए विक्रांत से कहा सर ये सब हम क्या कर रहे हैं हम लोग अचानक से भागने क्यों लगे अब हम जा कहां रहे हैं? अब हम लोग पोर्ट जाएंगे क्या पोर्ट से बाहर निकल कर कहा जाएंगे सर, सर, आप क्या कर रहे हैं ये लैपटॉप क्यों खोल रहे हैं लैपटॉप खोल क्या कर रहे हैं एक मिनट चुप रहो मैं पोर्ट वाला वीडियो चेक कर रहा हूँ पोर्ट की सिचुएशन चेक कर रहा हूँ स्वाति को याद आया कि विक्रांत अपने लैपटॉप से लैंडिंग पोर्ट के सर्विलांस सिस्टम को है, है।, है। आखिर इस वक्त उसे लैपटॉप खोलने की क्या जरूरत है पुलिस पीछे लगी हुई है आगे पता नहीं है कहाँ जाना है और कभी भी पुलिस पकड़ कर गोली मार सकती है लेकिन विक्रांत इस वक्त अपना लैपटॉप खोल कर उसे चेक कर रहा था अरे सर आपका लैपटॉप चल रहा है हम लोग पूल में कूदे थे ना स्वाति को अचानक से याद आया कि जब वो लोग होटल के रूम से भागे थे तब ये लोग रूम से सीधे पूल में कूद गए थे विक्रांत विक्रांतपर्ण लैपटॉप वाला बैग लेकर पूल में कूदा था नहीं ये वाटरप्रूफ है खराब नहीं होगा मैं पोर्ट का फुटेज चेक कर रहा हूँ लेकिन शायद पुलिस ने पोर्ट पर भी अलर्ट भेज दिया है वहां पर फोर्स लग चुकी है हम लोग उधर नहीं जा सकते क्या तो अब हम कहा जाएंगे स्वाति ने घबराते हुए कहा एक मिनट एक मिनट अचानक से स्वाति को कुछ याद आया मैंने यहाँ का मैप देखा था यहाँ पर एक और पोर्ट है लेकिन वो थोड़ा छोटा वोटा हम लोग वहाँ चल सकते हैं। और अगर वहाँ भी हमें कोई बोट मिल जाए तो हम यहाँ से निकल सकते हैं। नहीं विक्रांत ने अपना लैपटॉप बंद करके बैग में रखते हुए कहा स्वाति आराम से सोचो अगर हमें यहाँ से निकलने के लिए बोट मिल भी गया तो हम जाएंगे कहा इस आइलैंड से तो निकल जाएंगे किसी तरह लेकिन उसके बाद उसके बाद क्या होगा पुलिस हमारे पीछे लगी हुई है और हम पुलिस की नजरों में अपराधी हैं, जो कि पुलिस को चकमा देकर भाग रहे हैं ऑकलैंड में इंडियन एम्बेसी है वहां जा सकते हैं, वहां अपने लोग मिलेंगे जरूर कोई ना कोई ऐसा होगा जो हमारी हेल्प करेगा हम उनको समझा देंगे कि हमने कुछ नहीं किया है स्वाति घबराते हुए कहा उसकी आंखों से आंसू निकल रहा था सर हम लोग पता नहीं कहाँ फंस गए यहाँ हमारी कौन सुनेगा मुझे घर जाना है घर जाना है स्वाति ने रोते हुए विक्रांत से कहा स्वाति अभी हम लोग घर तो दूर तक भी नहीं जा सकते हैं विक्रांत ने जवाब दिया और जिस लड़की का मर्डर न्यूजीलैंड का नहीं है इसमें थाईलैंड भी इन्वॉल्व है न्यूजीलैंड के लिए अब ये इंटरनेशनल मसला बन चुका है ये हमारे पीछे शिकारी कुत्ते की तरह पड़े हुए है अगर हमने कुछ भी गलती की तो ये हमें तुरंत गोली मार देंगे तो तो बेगुना कैसे साबित करेंगे जैसे ही स्वाति ने एवी का नाम लिया विक्रांत कंफ्यूज हो गया उसे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर वो क्या जवाब दे रही बात एवी यानी कि टूरिस्ट गाइड अरविंद की तो उसके बारे में विक्रांत अभी कुछ श्योर नहीं था उसे नहीं पता था कि एवी वाकई में सही आदमी है या फिर वो ही असली मर्डरर है। लेकिन इसने इस की, की तरफ देखते हुए कहा कम करते हैं हम एवी से बात करते है वो हमारी मदद कर सकता है क्या क्या बात कर रहे है सर आप जिस इंसान की वजह से हम इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं आप उसी को कॉल करने जा रहे हैं सर मुझे उस आदमी पर जरा सा भी यकीन नहीं है पता नहीं कहाँ होगा और किस से मिला होगा फोन करते ही कहीं हम पकड़ना लिए जाएं स्वाति ने घबराते हुए कहा सर अगर हम जल्दी से जल्दी यहाँ से नहीं भागे तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे ये लोग हमें गोली मार देंगे स्वाति क्या बात कर रही हो तुम विक्रांत ने स्वाति को घूरते हुए कहा हम भाग कर जाएंगे कहा भागने से कुछ नहीं होगा यकीन करो मेरा अगर हमें खुद को बेगुनाह साबित करना है तो फिर 24 घंटे के भीतर हमें असली कातिल को पकड़कर पुलिस के सामने लाना होगा यही एक रास्ता है अगर इंडियन एम्बेसी में जाकर बात भी कर ली आना तो वो लोग भी बिना यहाँ के गवर्नमेंट के परमिशन के हमें नहीं जाने दे सकते समझी तुम सर ये कोई फिल्म नहीं चल रही है हम लोग नॉर्मल इंसान है पुलिस फोर्स हमारे पीछे लगी हुई है और आप चौबीस घंटे में केस सोल्व करने की बात कर रहे हैं अगर हम यहाँ दो चार घंटे भी रुक गए ना तो भी ये लोग हमें खत्म कर देंगे घंटे तो बहुत दूर की बात है तो पता लगा कि उसका फोन पानी में जाने की वजह से खराब हो चुका है फिर मजबूर होकर स्वाति ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा सर आप अपना फोन दीजिए रुको मैं कॉल करता हूँ विक्रांत ने खुद ही फोन निकालकर कॉल लगा दिया लेकिन स्वाति को यह जानकर बड़ी हैरानी हुई कि विक्रांत ने एवी को कॉल किया था हेलो हाँ सर आप कहा हैं? अभी शायद नेटवर्क की वजह से कॉल कट गई थी एवी बड़े आराम से फोन पर बोल रहा था सर आपको सुनाई दे रहा था क्या जो मैंने आपसे कहा था एवी, एवी तुम अभी कहाँ हो अभी आइलैंड पर ही हो ना विक्रांत ने खुद को शांत दिखाने की कोशिश करते हुए सवाल किया हाँ हाँ आईलैंड पर ही हूँ सर मैं अभी अपने दोस्त के यहाँ ही हूँ मैं आपके बिना परमिशन के कैसे जा सकता हूँ क्या हुआ कुछ काम है क्या काम हो तो बताइए मैं आ जाता हूँ दूसरी तरफ से फोन पर एवी ने कहा नहीं तुम अभी कहा हो बस ये बताओ विक्रांत ने जानबूझकर एवी की लोकेशन जानने की कोशिश की अरे सर मैं तो अभी डेनी स्ट्रीट पर हूँ एवी ने तुरंत विक्रांत के सवाल का जवाब दिया इसके बाद विक्रांत ने आगे एवी ऐसी कुछ बात नहीं किया बल्कि उसने एवी का एड्रेस जानने के बाद तुरंत ही फोन रख दिया इसके बाद विक्रांत ने स्वाति की तरफ देखते हुए कहा चलो पहले उसके पास चलो सर मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं वो खुद पुलिस के साथ ना हो हम लोग और बुरे ना फंस जाएं। स्वाति ने बेहद चिंतित होते हुए कहा हम लोगों को इतनी जल्दी उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए प्लीज सर आप मेरी बात समझिए। विक्रांत ने स्वाति के कंधे पर हाथ रखकर चिल्लाते हुए कहा अरे यार तुम एक मिनट शांत रहोगी तुम्हे मेरे ऊपर भरोसा है कि नहीं अगर तुम्हें सही सलामत घर पहुंचना है तो चुपचाप मेरी बात सुनो जितना कह रहा हूं उतना करो समझे तुम विक्रांत के झकोरने के बाद मानो स्वाति को होश आया हो उसने तुरंत विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा डेनिस स्ट्रीट यहां से बस थोड़ी ही दूर है हम लोग पहुंचने वाले हैं लेकिन, लेकिन सर सर वो स्वाति ने अपना हाथ उठाकर सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा घबराहट के मारे उसके मुंह से शब्द बाहर नहीं आ रहे थे उसने गाड़ी की स्पीड कम करनी शुरू कर दी थी क्योंकि सामने रोड पर पुलिस ने रास्ता ब्लॉक कर रखा था वहां पर ट्रैफिक पुलिस की कई सारी गाड़िया खड़ी नजर आ रही थी सर अब क्या करें? अब कहा जाएंगे हम स्वाति ने कांपते होठों से सवाल किया विक्रांत ने अपना दांत पीसते हुए चिल्लाकर कहा स्वाति रिवर्स गियर डालो और एक्सीटर बढ़ाओ जल्दी